ओ सहना सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वी नधीतमस्त मिद्विषा वह ओ शाति शां चित्त की पांच वृत्तियों में से हमने चार पर विचार किया कल किस पर विचार किया था निद्रा वृत्ति पर और उसको भी पुनः वृत्ति शब्द का ग्रहण करने से सूत्र में यह भी सिद्ध हुआ कि यह वृत्ति ही है भले ही ज्ञान का उसमें अभाव रहता है लेकिन स्मरण जो हमें आता है कि हम सुखपूर्वक सोए या दुखपूर्वक सोए इत्यादि तो उसे यही निश्चय होता है कि यह भी वृत्तियों के अंतर्गत है क्योंकि स्मरण होता है तो उसे संस्कार से ही होता है स्मृति हमारी बनी है स्मृति बनती है अनुभव से संस्कारों से तो अनुभव कुछ हुआ है वहां इसलिए वो वृत्ति है तो कल के विषय में कोई किसी को प्रश्न रह गया हो कोई बात समझ में ना आई हो आप लोग विचार किया करो बाद में पढ़ने के बाद भी तभी उठेंगी शंकाए वैसे नहीं उठती अब आगे अंतिम वृत्ति स्मृति उसका सूत्र अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति अनुभूत विषय हम किस किस प्रकार से अनुभव करेंगे विषय को उसमें सबसे मुख्य है प्रमाण वृत्ति तीनों प्रमाणों से जो कुछ भी जानेंगे जितना भी ज्ञान प्राप्त होगा तीनों प्रमाणों से उसमें सबसे अधिक प्रत्यक्ष का अधिक प्रयोग करते हैं हम लोग क्योंकि शब्द स्पर्श रूप गंध ये सब प्रत्यक्ष से ही इनका अनुभव होता है तो प्रमाण वृत्ति से भी जितना हमने जाना है विपर्य मिथ्या ज्ञान अनेक प्रकार का उससे भी स्मृति बनेगी उसका भी अनुभव होता है ऐसे ही विकल्प वृत्ति निद्रा भी और स्वयं स्मृति भी उसमें शामिल है तो इन सब वृत्तियों के द्वारा जो भी अनुभव होता है अनुभूत विषय विषय में सब आ गए जितना भी ज्ञान का पूरा एक समुदाय है वो सारे का सारा इसमें आ जाएगा अब उसका असम प्रमोश होना असम प्रमोश ये शब्द सूत्र में है तो असम प्रमोश को समझने के लिए पहले हम देखेंगे मोश शब्द और मोश शब्द के साथ फिर दो उपसर्ग लगाएंगे सम और प्र उसके बाद फिर उसका निषेध करेंगे आ लगा करके असम प्रमोश अ तो मोश का अर्थ होता है चोरी धातु है मुश स्त चोरी करना क्या बोलते हैं चूहे को संस्कृत में मूषक वो क्या करता है चुप कैसे चोरी कर लेता है मूषक हो गया तो मोश चोरी और सम प्र अच्छी प्रकार से प्रकर्ष रूप से हम्म ये चोरी हो गई सम प्रमोश और उसका न होना अब यहां हम कैसे घटाएंगे इसको हाँ उसका न होना संप्रमोश का न होना ये हो गया असंप्रमोश अर्थात यहां चोरी नहीं हो सकती इसमें चोरी में क्या होता है कि जितना हमारे पास पदार्थ है हम उसमें किसी दूसरे की वस्तु को बिना आज्या के उठा करके ला करके उसमें और जोड़ते हैं तो बढ़ जाती है ना वस्तुएं हमारे पास बढ़ जाती हैं फिर जितनी पहले से थी उसमें चोरी करके हम और ले आए तो बढ़ा लिया संग्रह हमारा बढ़ गया अब यहां क्या है कि जितना हमने अनुभव करके इकट्ठा किया अनुभूत विषय जितने हमारे हैं है? जितना भी हमने इकट्ठा कर लिया है अनुभव करके संस्कार बना लिए हैं अब उनमें से स्मृति उठेगी तो वह स्मृति उन्हीं में से उठेगी चोरी करके जो हमने अनुभव नहीं किया है उसको चोरी में घटाएंगे यहां जो हमने अनुभव नहीं किया है अगर उसमें से भी स्मृति उठने लगे तो यह क्या हुआ चोरी हुई क्योंकि जितना संग्रह हमने किया उतने में से तो उठेगी ही स्मृति लेकिन जो हमने संग्रह नहीं किया जिसको हमने अभी तक जाना ही नहीं जिसका अनुभव हुआ ही नहीं है अभी और उसकी भी स्मृति आने लगे तो ये अतिरिक्त हुआ ना तो अतिरिक्त के अर्थ में यहां चोरी को लेंगे तो वो यहां नहीं होता स्मृति में ये संभव ही नहीं है क्योंकि जितना हमने अनुभव किया है उसी में से ही यादें हमारी उभरती हैं जो हमने कभी अनुभव ही नहीं किया है उसकी याद हमें नहीं आती हम केवल काल्पनिक रूप से तो विचार कर सकते हैं कल्पनाएं बहुत सी करते हैं हम उनको अनुभव नहीं कहते वो तो एक अलग विचार है लेकिन यहां जो बताया जा रहा है कि जो स्मृति हमारी उठती है जो हमें स्मरण आता है वो स्मरण अनुभव में से ही आता है उससे बाहर नहीं आ सकता तो अनुभूत विषय का असंप्रमोष अतिरिक्त न होना उसी में से होना इसे कहते हैं स्मृति ही और जो क्रम रखा है इन्होंने सारी वृत्तियों का तो मैंने बताया था कि ये अंत में रखा गया है इसको स्मृति इस को पांचों वृत्तियों में उसमें ये भी कारण था कि स्मृति सभी से बनती है इसका संबंध अन्य चार वृत्तियों से तो है ही और स्वयं स्मृति से भी स्मृति बनती है उसको हम देखेंगे व्याख्या में आगे अब व्यास जी इसको खोल रहे हैं सूत्र को कि चित्तम स्मृति आहुस्विद विषयस्य इति। ये जो हमारा चित्त है मन ये स्मरण तो कर रहा है लेकिन ये स्मरण में यहां शंका उठाई जा रही है कि ये प्रत्यय का स्मरण करता है अथवा विषयस्य विषय का स्मरण करता है यहां दो चीजें हैं एक प्रत्यय और एक विषय विषय का अर्थ कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ द्रव्य गुण कर्म आदि कुछ भी हो सकता है उसमें और प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान है प्रत्यय का अर्थ हो गया ज्ञान और विषय कोई भी पदार्थ है। तो हम जब किसी वस्तु को प्रथम बार देखते हैं चखते हैं सूहते हैं छू करके देखते हैं ये सारे जो क्रिया करते हैं हम तो उस अवस्था में दो बातें होती हैं एक तो जिस वस्तु से हमारा इंद्रियों का सन्निकर्ष हो रहा है एक तो वो पदार्थ हो गया और दूसरा उसको जो जान रहा है उस विषय को जो ग्रहण कर रहा है अर्थात जो क्रिया हो रही है ग्रहण करने की जानने की तो ये जानने की क्रिया से एक ज्ञान उत्पन्न होता है यहां वस्तु को अलग कर देना ये थोड़ा कठिन पड़ता है समझने में क्योंकि हम लोगों का वैसा अभ्यास नहीं है लेकिन अभ्यास करेंगे यदि जांच करके देखेंगे तो जैसे किसी वस्तु को हम जब देखते हैं मान लो हमने एक लेखनी पकड़ ली हाथ में और लेखनी को हमने देखा अब हम नेत्र बंद कर लें कुछ काल के लिए और फिर देखें उसकी स्मृति करें कैसा लगता है फिर देखें लेखनी को यान्य किसी वस्तु को दीपक सामने रख सकते हैं कोई भी वस्तु ले सकते हैं तो बार बार उसको देखना फिर नेत्र बंद करके फिर उसको याद करना फिर देखना इनमें अंतर पकड़ना है कि अंतर क्या है इसमें अंतर मिलेगा आपको क्योंकि एक स्थान पर लगेगा आपको कि वहां ज्ञान की प्रमुखता है मैं जान रहा हूं ऐसा लगेगा और एक स्थान पर केवल वस्तु का ही स्मरण आएगा मैं जान रहा हूं यह स्मरण नहीं आएगा तो यहां यही विषय उठाया जा रहा है कि हम जो स्मरण कर रहे हैं किसी भी विषय का अनुभूत विषय का तो स्मरण करते समय जानते समय नहीं जिस समय प्रथम अनुभव हो रहा है उस समय का प्रश्न नहीं है ये अनुभव तो कर लिया हमने अब स्मरण करने का समय आया तो स्मरण करते समय ज्ञान का स्मरण होता है अथवा विषय का होता है ये प्रश्न उठाया गया अब देखिए इसका उत्तर आगे <coughs> तो प्रश्न हुआ किम प्रत्य चित्तम आहो विषय से इसमें वाक्य की रचना में जो ष्ठी व्यक्ति आ रही है जबकि स्मृति का ये कर्म है प्रत्यय और विषय और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है द्वितीय तो आपने अनुवाद किया हुआ है तो यहां ष्टी कैसी होगी में आपने कुछ अपवाद है। कुछ अपवाद है। तो ये जो धातु है स्मृति स्मरण करना इसके साथ में जो इसका कर्म बनता है उसमें सूत्र है अधिगर्थ देश कर्मणी है जहां विभुक्तियों का प्रकरण आया हुआ ष्ठी शेषे के आगे तो अधिगर्थ अधि उपसर्ग पूर्वक एक धातु का प्रयोग करते हैं स्मरण करने अर्थ में और उसी के अर्थ वाली अन्य धातु उसमें स्मृति भी आ गई तो इसके कर्म में ष्ठी हो जाती है इसलिए यहां पर षष्ठी का प्रयोग है तो प्रत्यय से या विषय ये हो गया अब यहां आगे समझा रहे हैं ये पहले ये बात समझ में तो आ जाए कि यह प्रत्यय या विषय यह क्या इनका स्वरूप बनेगा कैसे कैसे हम अनुभव करते हैं और कैसे कैसे फिर याद करते हैं तो उत्तर दिया कि ग्राहियो पर ग्राह्य कहते हैं ग्रहण करने योग्य अर्थात जानने योग्य जिसको भी जाना जा रहा है जो हमारा प्रमेय है वह हो गया ग्राह्य जिसको ग्रहण करना है वो विषय तो ग्राही क्या है ये विषय हम्म उसी को प्रमेय कह सकते हैं उसी को जानना है जानने योग्य उसी को प्रमेय शब्द से बोलते हैं तो उससे उपरक्त उससे सना हुआ उससे उपरंजित हम्म उपरक्त उसे रंग गया है कौन प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ यहां पर ज्ञान जो ज्ञान हमें हो रहा है किसी विषय का वो ज्ञान उस विषय से उपरोक्त है क्योंकि ज्ञान कभी भी जी के अभाव में नहीं होता जैसे कोई कहे कि मैंने देखा तो हम कहेंगे क्या देखा कि था तो कुछ नहीं था कुछ भी नहीं तो देखा का प्रयोग करेंगे फिर है मैंने चखा क्या चखा कि था तो कुछ भी नहीं, नहीं। तो बिना विषय के यहां विषय में सभी चीज आनी है कि हम तो केवल ये मोटे रूप में ले लेते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रसगंध बहुत कुछ है विषय के अंदर तो कहने का तात्पर्य जब तक विषय नहीं है तब तक ज्ञान हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्ञान के लिए कुछ चाहिए जिये उसको जिये भी कहते हैं जिये ये योग्य जेय कह लें प्रमेय कह लें विषय कह लें ग्राह्य कह लें बहुत सारे शब्द आ सकते हैं तो ज्ञान कैसा होता है ये ज्ञान का विशेषण है ये ग्राह्योपरक्त ज्ञान कैसा होता है ग्राह्य से उपरक्त ग्राही से संबद्ध है वो जुड़ा हुआ है जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहे और उसको बनाने के लिए कागज कैनवस इत्यादि कुछ भी न दिया जाए तो बना लेगा चित्र बनेगा ही नहीं खाली आकाश में तो बनेगा नहीं चित्र तो ऐसे ही हम जो जान रहे हैं जानने के लिए विषय चाहिए तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो विषय से रंगा हुआ होगा कि नहीं विषय से उपरक्त होगा वो अर्थात ग्राह्य से उपरोक्त होगा इतनी बात आई समझ में ग्राह्योपरक्त प्रत्यय ठीक है प्रत्यय हो गया उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न हो गया और ग्राह्य से युक्त है वो उपरक्त है उपरंजित है उससे अब क्या होगा क्योंकि प्रत्यय जब होता है ज्ञान जब होता है तो उससे फिर संस्कार बनते हैं संस्कार बनेंगे ना अब संस्कार कैसा बनेगा तो ये भी एक नियम है कि जैसा अनुभव वैसा संस्कार इसमें अंतर नहीं आता बिल्कुल भी जैसा अनुभव हुआ है संस्कार भी वैसा ही बनेगा उससे न अधिक बनेगा न कम बनेगा तो उसी वाक्य को आगे कहा कि ग्राह्य ग्रहण अब यहां जो प्रत्यय शब्द बोला था अभी कि ग्राह्य से उपरोक्त प्रत्यय अब उसी प्रत्यय शब्द को यहां लेंगे हम ग्रहण शब्द से अब ग्राह्य ग्रहण ग्रहण जो है क्योंकि ग्रहण ज्ञान ही है वो गृह्य ग्रहणम जिस ज्ञान के बाद हमारी हान उपादान उपेक्षा बुद्धि उत्पन्न होती है न्याय में आया था ना तो वो ज्ञान जो प्रत्यय शब्द से कहा वो ग्रहण शब्द आगे आगे तो ग्राह्य ग्रहण उभय आकार निर्भाष अर्थात ये जो प्रत्यय है ये ग्राह्य और ग्रहण दोनों के आकार से प्रकाशित है निर्भाष जो प्रत्यय हमारा हुआ है ये ग्राहियों प्रतः जो विशेषण लगाया तो अब यहां पर इन दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं कि अब जो ज्ञान का हमारा स्वरूप बना वो ज्ञान का स्वरूप कैसा बना कि उसमें ज्ञान भी है और उसमें विषय भी है दोनों चीजें हैं कि नहीं है जैसे कोई चित्र बन चुका है तो चित्र बन चुका है तो उस चित्र में अब दो वस्तुएं मिलेंगी आपको एक तो चित्र और एक कैनवस उसका दोनों आ गए ना मिल गए दोनों अब ऐसे ही हमारा अब जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है ये ज्ञान उसमें ज्ञान भी है और उसमें विषय भी है तो विषय को कहा ग्राहीय ज्ञान को कहा ग्रहण दोनों से प्रकाशित है वो दोनों से युक्त है ग्राहीय ग्रहण उभयाकार निर्भाष तो ऐसा जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ है वो क्या करेगा तीयकम संस्कार आरभते वो उसी प्रकार के संस्कार को उत्पन्न करता है अब संस्कार कैसा उत्पन्न होगा ग्राहीय ग्रहण दोनों से युक्त अब जो हमारा संस्कार बना उसमें ग्राहीय भी है और ग्रहण भी है दोनों चीजें हैं अब जब दोनों चीजों से हमारा संस्कार बना है तो संस्कार से जो स्मृति बनेगी वो भी तो वैसी ही बनेगी अब संस्कारों से जो स्मृति संस्कार ही एक प्रकार से स्मृति है तो संस्कार जो बना है हमारा वो संस्कार वैसा ही होगा उससे स्मृति वैसी ही होगी ग्राहीय ग्रहण दोनों से युक्त अब यहां जो संस्कार हमारा बना है वो संस्कार अभिव्यक्त भी होता है बाद में प्रकट भी होता है जिसको हम कहते हैं स्मृति स्मरण कैसे होता है प्रकट संस्कार है हमारी स्मृतियां कैसे उभरती हैं उनमें बहुत सारे कारण होते हैं जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे आप लोग आगे आएगा उसमें मैंने बताया था ना एक बार सूत्र बोलकर के बहुत बड़ा सूत्र था जो प्रणधान निबंधाभ्यास इत्यादि सत्ताईस कारण गिनाए गए हैं उसमें स्मृति उत्पन्न होने के लेकिन यहां पर उस विस्तार में नहीं जाएंगे यहां स्वयं व्यास जी ने कहा कि ससंस्कार वह संस्कार जिसके विषय में भी व्याख्या कर दी गई है जो कि ग्राही और ग्रहण दोनों से युक्त है ऐसा संस्कार स्व व्यंजकान व्यंजकांजन यह है शब्द इसको समझाने वाला कि यह अभिव्यक्त कैसे होता है यह होता है स्व व्यंजक अंजन स्वमन अपने और व्यंजक का तात्पर्य इसको अभिव्यक्त करने वाला कोई आलंबन हो कोई कारण बनेगा उसका उसी को कहेंगे व्यंजक व्यंजक का अर्थ हुआ अभिव्यक्त करने वाला और उस अभिव्यक्त करने वाले से जो अभिव्यक्त हो रहा है वो संस्कार हो गया तो स्व व्यंजके यस्य। स्व व्यंजक के द्वारा अंजन है जिसका अंजन माने अभिव्यक्ति ये अध धातु बहुत प्रयोग में आती है हम मनुष्यों कहते हैं ना व्यक्ति तो व्यक्ति में भी वही धातु है व्यंजन में भी वही धातु है अभिव्यक्ति अनेक प्रकार के शब्द बन जाते हैं इससे तो यहां व्यंजक और अंजन धातु एक ही है लेकिन एक का अर्थ है अभिव्यक्त करने वाला और एक का अर्थ है अभिव्यक्ति तो संस्कार की अभिव्यक्ति कैसी होगी उसके व्यंजक के द्वारा जो उसको अभिव्यक्त करने में समर्थ हो ऐसा कोई निमित्त ऐसा कोई आलंबन जैसे हमने आज किसी आगंतुक व्यक्ति से बात की काफी देर बाद होती रही भले ही हमारा परिचित न हो प्रथम बार ही मिलना हुआ हो उससे और बातचीत समाप्त हो गई अब अगले दिन या कुछ अन्य दिनों बाद वह पुनः हमारे सामने आया ठीक है ना अब क्या होगा उसको देखते ही क्या होगा आप बताओ उससे संबद्ध पीछे जो हमारी चर्चाएं हुई थी जो जानकारियां हमने उसके विषय में इकट्ठी की वो सारी की सारी याद आने लगेंगी तो वह व्यक्ति जो दोबारा हमारे सामने आया ये पिछले संस्कार का कौन है व्यंजक नहीं इन्हीं शब्दों में बोलना है हमें हमें हम इन्हीं शब्दों को समझा रहे हैं वह व्यक्ति कौन है संस्कार का अभिव्यंज व्यंजक और संस्कार का क्या हुआ अंजन अर्थात अभिव्यक्ति वो स्मृति आ गई तो स्मृति कैसे उभरती है अपने व्यंजक के द्वारा कोई व्यंजक होना चाहिए और ठीक है व्यक्ति नहीं आया हमारे सामने दोबारा लेकिन अब हम किसी और को बता रहे हैं उसके विषय में आज मेरे पास फला फला व्यक्ति आया था उससे ऐसी ऐसी बातें हुई अब हम किसी और को समझा बता रहे हैं तो वहां भी कोई प्रसंग उठेगा तभी तो बताएंगे आवश्यक होगा तो बताएंगे तो प्रसंग का उठना कोई आवश्यक बात का होना कारण उसमें होना वो सब उसके व्यंजक कहलाएंगे इस तरह से ये हमारी संस्मृतियां उठती हैं तो स्व व्यंजका जन अब यहां पर जो अभिव्यक्ति हुई है वह कैसी होगी अब उसको बता रहे हैं प्रत्यय अर्थात जो ज्ञान हमारा बना था वो कैसा बना था ग्राहीय और ग्रहण दोनों से युक्त संस्कार भी ऐसा ही बना ग्राहीय ग्रहण दोनों से युक्त अब उसकी अभिव्यक्ति हुई वो भी ग्राहीय ग्रहण दोनों से युक्त होनी चाहिए है ना समय एक रूपता रहनी चाहिए तो तदाकराम एवं उसी प्रकार की ग्राह्य ग्रहण दोनों से युक्त उसी प्रकार की उसको और स्पष्ट कर दिया है तदाकाराम को ही कि ग्रहण ग्राहीय ग्रहण दोनों के स्वरूप वाली अर्थात विषय और ज्ञान दोनों के स्वरूप वाली स्मृति स्मृति को उत्पन्न करता है कौन वही अंजन जो है उसका व्यंजन बोसी की स्मृति को उत्पन्न करेगा लेकिन अब इसमें अंतर दिखा रहे हैं यहां तक तो ये समझ में आ गया हमारे कि जैसा हमारा ज्ञान हुआ वैसा ही संस्कार बना और जैसा संस्कार बना है वैसा ही उभरेगा वो स्मृति के रूप में उसमें एक जैसापन होना चाहिए एक रूपता होनी चाहिए तदाकारा कहा गया है उसके लिए लेकिन अब इसमें थोड़ा सा अंतर है अर्थात अनुभव करते समय जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है और स्मरण करते समय जो उत्पन्न हो रहा है इसमें दोनों में अंतर दिखा रहे हैं कि एक अंतर है इसमें वो क्या अंतर है वो मैंने कहा था आपसे कि परीक्षण करके देखना बार बार किसी वस्तु को सामने रख के फिर देखो फिर आंख बंद कर लो फिर सोचो उसके विषय में फिर देखो फिर आंख बंद करके सोचो बार बार बार बार तो वो आपको अंतर दिखाई देगा वो कौन सा अंतर होगा वो आगे बता रहे हैं कि तत्र ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि या बुद्धि का ज्ञान और पीछे ज्ञान के लिए कौन सा शब्द आया था अभी और ग्रहण दो आ चुके हैं पीछे ये शब्दों का बहुत ध्यान पड़ता है इसमें नहीं तो उलझन होती है कि पीछे कुछ कह दिया यहाँ कुछ और कह रहे हैं ये ये वही तात्पर्य है जिसको पीछे प्रत्यय कहा था ग्रहण कहा था यहाँ बुद्धि शब्द से कहा है तो ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि अर्थात जो ज्ञान हमारा उत्पन्न होता है प्रथम बार नया वो कैसा होता है ग्रहणाकार पूर्वा उसमें ग्रहण की प्रधानता होती है पूर्व से ले लेंगे हम प्रधान अर्थ ग्रहण आकार पूर्वा अर्थात ग्रहण का आकार पूर्व में है जिसके अर्थात ग्रहण की जिसमें प्रधानता है तो ज्ञान तो ऐसा हुआ कि जिसमें प्रधानता है अब प्रधानता है का अर्थ यह नहीं है कि उसमें विषय नहीं है बिल्कुल भी विषय तो है क्योंकि ज्ञान कैसा हुआ था प्रत्यय कैसा हुआ था ज्ञान और विषय से युक्त लेकिन उस समय ज्ञान और विषय से युक्त होने पर भी हम जब प्रथम बार किसी को जान रहे थे उस समय ज्ञान की प्रधानता थी विषय की प्रधानता नहीं थी इतनी ज्ञान की प्रधानता थी लेकिन अब उसकी जब स्मृति आएगी उस समय विषय की प्रधानता होगी ज्ञान की प्रधानता नहीं होगी बस ये बात समझाना है इनको कि पूर्वा स्मृति ही अब ये दो शब्द हो गए ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही कार पूर्वा स्मृति ही ये है मुख्य शब्द इस भाष्य में कि बुद्धि हमारी होती है ग्रहणाकार पूर्वा उसमें ज्ञान की प्रधानता होती है और स्मृति जब होगी उसमें ग्राह्य की अर्थात विषय की प्रधानता होगी जैसे हमने किसी गाय को देखा प्रथम अब गाय को देखा तो गाय से संबद्ध उस समय जब देख रहे हैं तो उस समय आप कल्पना करें कि मैं गाय को जान रहा हूं ये भी साथ में जुड़ रहा है और गाय एक प्राणी सामने खड़ा है उसका आकार उसका चित्र वो भी ज्ञान में आ रहा है हमारे नहीं तो स्मृति में आएगा ही नहीं फिर नहीं? वो भी ज्ञान में आ रहा है यानी कि ज्ञान और उस और वो विषय ये दोनों चीजें चल रही है उस काल में जब प्रथम बार हम जान रहे हैं तो लेकिन बाद में जब उसे संस्कार बनेगा और स्मृति उभरेगी तो स्मृति को उभरने में मैं जान रहा हूं यह बोध नहीं होगा अब मात्र केवल उसका चित्र ही उभरेगा स्मृति में होता है नहीं ऐसा उस वस्तु का जो आकार है जो रूप है वही उभरेगा तो स्मृति कैसी हुई उसमें प्रधानता किसकी हुई विषय की प्रधानता हुई ग्राह्याकार पूर्वा वो विषय ग्राह्य है यहां और प्रथम अनुभव हो रहा है जब वहां ज्ञान की प्रधानता है लेकिन दोनों स्थलों पर दोनों बातें हैं विषय भी है ज्ञान भी है लेकिन प्रधानता के रूप में कह रहे हैं कि जब प्रथम बार हम जानते हैं उस समय ज्ञान की प्रधानता होती है विषय तो वहां भी है लेकिन स्मरण वाले जब पक्ष आता है उसमें ग्राह्य की प्रधानता रहेगी और जानने की अप्रधानता रहेगी तो ग्रहणाकार पूर्वा बुद्धि ही ग्राह्यकार पूर्वा स्मृति ही अब ये जो स्मृति है जिसकी इतनी सारी व्याख्या की गई अब इसके दो भेद कर रहे हैं ये स्मृति के अभी तक भेद नहीं किया गया था इसमें कोई भी ये दो प्रकार की हो सकती है और वो विशेषण है अलग अलग पहला विशेषण है भावित स्मर्तव्या और दूसरा है अभावित स्मर्तव्या तो इसलिए वाक्य बोला साच द्वई वह स्मृति सा द्वई दो प्रकार की होती है उसमें पहला प्रकार है भावित स्मर्तव्या इसमें भावित शब्द को जब समझ लेंगे हम तो शब्द का अर्थ पूरे का समझ में आएगा भावित शब्द का अर्थ होता है ये भू धातु से बनेगा कि जिसको उत्पन्न किया गया है अर्थात जो है नहीं हमारे उसमें कोश में है नहीं वो अभी बना लिया है हमने वो तो इसको यहां हम कैसे घटाएंगे कि काल्पनिक और आप देखेंगे अपने व्यवहार में जीवन में हम बहुत सारी बातें कल्पनाओं में ला करके और स्मरण करते रहते हैं जैसे हमें आज कहीं इंटरव्यू देने जाना है और जिस अधिकारी के सामने बैठेंगे हो सकता है हमने उसको पहले देख लिया हो तो उस तरह के भाव उठेंगे नहीं देखा हो है तब भी हम कल्पना करेंगे कि मैं वहां जाऊंगा मुझसे वो ऐसे प्रश्न करेंगे इन प्रश्नों में से कोई प्रश्न कर सकते हैं अगर ये प्रश्न किया तो ऐसे उत्तर दूंगा ये प्रश्न किया तो ऐसे उत्तर दूंगा जब ऐसे उत्तर दूंगा तो क्या क्या कह सकते हैं उसको भी सोचेंगे है, क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर तो बहुत सारी बातें क्या यह सब हमारा अनुभव हो चुका है पहले क्या हम वही याद कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ इनमें से भी और इसमें किसी इंद्रिय का संघर्ष चल रहा है क्या इस समय जिसमें हम कल्पनाएं कर रहे हैं क्या आंख नाक कान किसी इंद्रिय का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं हो रहा है कोई आभाव। है अभाव अनुभूति हाँ तो शब्द क्या बोला पहले अभाव नहीं अभाव नहीं कहते वो अनुभूति ही बोलेंगे उसको है ना अभाव का आधार न होना तो ये जो हम सारी कल्पनाएं कर रहे हैं तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान तो कोई हो नहीं रहा है मैं और विचार चल रहा है और ये भी पता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है तो उससे अनुभव ही नहीं बना और अनुभव नहीं बना है तो स्मृति भी नहीं बनेगी संस्कार बनेगा ही नहीं उसका तो फिर यह क्या सब हो रहा है लेकिन हो रहा पर स्मृति का ही प्रयोग रहा है हो स्मृति का ही प्रयोग रहा है लेकिन यह स्मृति ऐसी है कि हमारे कोष में ही नहीं है वहां संग्रह में है ही नहीं वहां अनुभव ही नहीं किया हमने उसका तो ऐसी स्मृति को बोलते हैं भावित स्मर्तव्या तो कल भी जो चर्चा मैंने की थी कि निद्रा निद्रा में जो है हम स्वप्न भी देखते हैं तो स्वप्न को मैंने कहा था ना कि स्वप्न को स्मृति में डाला गया है तो ये स्वप्न भी इसी स्मृति इस में आता है भावित तो स्मर्तव्य काल्पनिक वाले में और ये बहुत चलता है हमारे जीवन में हम भविष्य की जितनी भी कल्पनाएं करेंगे सब इसी के अंतर्गत आएंगी तो भावित तो स्मर्तव्या और दूसरा है अभावित तो स्मर्तव्य अब तो इसका उल्टा अर्थ है आप समझ जाओगे सीधा कि इसमें कल्पना नाम की कोई चीज नहीं है यहां जो कुछ भी हमने जाना है उसी में से ही निकलना है सब तो ये ये स्मृति यहां संस्कार से उत्पन्न इसको नहीं माना गया है क्योंकि संस्कार हम तब माने जबकि हमने कुछ अनुभव किया हो लेकिन इसको इस रूप में लेते हैं कि हम जो भी कल्पनाएं कर रहे हैं उसमें हम अंदर से कुछ शब्द उठाते हैं अंदर ही अंदर हमारे शब्द उठते रहते हैं तो जो शब्द अंदर उठ रहे हैं उन शब्दों को पहले हमने कभी सीखा है कभी जाना है पहले उन शब्दों के अर्थों को भी हमने समझा है उसके संस्कार हैं सारे नहीं हम जिन शब्दों को उठा उठा करके कल्पनाएं कर रहे हैं अपने अंदर विचार उठा रहे हैं तो विचार हमेशा शब्दात्मक ही होते हैं वो शब्द हम भले ही वाणी से नहीं बोल रहे हम किसी पुस्तक में नहीं पढ़ रहे कोई हमें बोल करके सुना भी नहीं रहा है लेकिन अंदर ही अंदर हमारे शब्द उठते रहेंगे लेकिन अंदर जो शब्द उठेंगे वो शब्द हमारे परिचित होंगे या अपरिचित परिचित, परिचित। तो परिचित होंगे इसका अर्थ है वो संस्कारों में है हमारे हमने उन शब्दों कभी सीखा है उनके अर्थों को हमने कभी जाना है तो संस्कार हैं उसके अब ये जो कल्पनाओं वाली स्मृति हमारी उठ रही है इसमें सहारा हम उन सब विधियों का ही ले रहे हैं जो हमारी स्मृति में है लेकिन एक जो नई रचना कर रहे हैं हम हैं? जो रचना अभी हमारे सामने हुई नहीं है जो परिस्थिति हमारे सामने नहीं आई है बस इतना ही नवीनपन है इसमें इतना ही भावित इतना ही कल्पना है बस और कुछ नहीं है बाकी सब हमारा स्मृति से ही कार्य हो रहा है यहां स्मृति से बाहर तो हम क्योंकि लक्षण यही किया है सूत्र में कि असम लेष मात्र भी जो अनुभव नहीं किया है उससे बाहर का स्मरण आ ही नहीं सकता तो जो हमने स्मरण हमारी स्मृति में है जो हमने अनुभव से जान लिया है उसका सहारा लेकर के उसकी सहायता लेकर के हम एक नई रचना कर रहे हैं यहां बस इतना सा कहना है इसलिए आएगा ये स्मृति के ही अंतर्गत और अभावित में हम नई कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर रहे जो पीछे हमने जाना है केवल उसी की याद आ रही है और कभी कभी दोनों बातें भी जुड़ जाती है हमें पीछे की बात भी याद आ रही होती है जिसको हमने अनुभव से संस्कारों में डाला है और उसके साथ साथ याद आते आते ही हम नई बातें भी उसमें जोड़ते रहते हैं और आप देखना ऐसा बहुत होता है नई बातें जोड़ते रहते हैं कि हाँ पीछे तो ऐसा हुआ था अब बार यदि इसने मुझे गाली दी तब तो मैं निपटूंगा इससे पीछे इसने गाली दी वो स्मरण में आ रहा है हमारे या पीछे किसी ने हमारा उपकार किया स्मरण में आ रहा है तुरंत आगे आगे और क्या ध्यान आ गया कि आगे जब ये मिलेगा तो मैं इसको धन्यवाद दूंगा मैं पीछे धन्यवाद नहीं दे पाया इस तरह की बातें बात जोड़ जाती हैं नहीं तो दोनों जुड़ जाती हैं ये अच्छा जैसे आपने इसमें इंटरव्यू का उदाहरण दिया था कि इंटरव्यू देने पहली बार जा रहे हैं तो, तो इंटरव्यू जैसे किसी पुस्तक में या फिर किसी से सुना होता है कि मैं इंटरव्यू आया था मैंने ये संस्कार वो हाँ, तो, तो, तो, तो मैंने कहा ना संस्कार जो बने हैं हम सहायता उसी की लेंगे लेकिन उनमें थोड़ी सी बातें हम कुछ नई और जोड़ देते हैं जो भविष्य में होनी है और वो सारी हो जाए ये भी आवश्यक नहीं क्योंकि जो भावित जो अभावित स्मृति होती है तो वो तो स्मृति ऐसी होगी कि वहां लेष मात्र भी कुछ बढ़ा हुआ नहीं होगा वो ज्यो कर त्यो है और भावित में हम कुछ नई बातें और जोड़ेंगे वो पहले वाली बातों में शामिल नहीं है वो तो इस तरह से दो स्थितियां बन जाती हैं इसकी स्मृति इस की भावित और अभावित अब क्योंकि ये ऋषि हमारे जीवन में घट रहा है उसी को तो बता रहे हैं सब है। और ऐसा होता है और हम सब सबको विश्वास है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है हमारे जीवन में उदाहरण से आप लोगों ने समझ ही लिया इसमें कोई भी काल्पनिक बात लगी नहीं रही है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, है? कुछ बातें हमारी पीछे की याद आती हैं और कुछ हम आगे की नई नई आशाएं नई नई कल्पनाएं आगे करते हैं लेकिन यहां पर हम कोई प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे इसलिए वृत्ति तो है ये तो किस में डालेंगे हम तो स्मृति वृत्ति में उसको डाला गया है और ये जो शब्द है कि भावित स्मर्तव्या ये बहुरी समास करेंगे इसमें है भावितम स्मतव्यम क्या स्मरण करने योग्य विषय है स्मर्तव्य का अर्थ है जिसको स्मरण किया जा रहा है वो भावित है या अभावित है ऐसी जो स्मृति है उसे कहेंगे भावित स्मर्तव्या और अभावित स्मर्तव्य अब स्वप्न वाली बात ये स्वयं ले आए यहां पर कि स्वप्न में जो हमारे अंदर बहुत सारी बातें उठती हैं तो उसमें ये ठीक है कि कुछ तो ऐसी होती है जो हमारी याद की हुई भी आ, उठ जाती हैं, होती है कि नहीं लेकिन कुछ आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं कभी ऐसा मैंने किया ही नहीं हैं ये घटना मेरे जीवन में कभी घटी ही नहीं और फिर भी हमारे स्वप्न में वो विषय बन जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा अंश कहीं से जुड़ा थोड़ा सा अंश कहीं और से जुड़ा है जैसे किसी ने अपने अपना सिर ही कटा हुआ देख लिया स्वप्न में अब यहां क्या कि अपना तो उसको पता है और सिर कटा किसी और का देखा था अब वो दोनों जुड़ गए आपस में वो अपना ही सिर कट गया ऐसे ही अलग अलग प्रकृति के अनुसार किसी की वाद प्रकृति प्रधान होती है किसी की कफ है किसी की पित्त है तो उसके अनुसार भी हमारे सपनों में अंतर आता रहता है।, है कफ प्रकृति वालों को जल के स्वप्न अधिक आएंगे जल में स्नान करना या जल में डूबना या, या उसमें तैरना इस प्रकार के है जल का प्रपात दिखाई देना और पित्त वाले को अग्नि के स्वप्न अधिक आएंगे आग लग जाना वस्तुएं जल जाना ऐसे ही बात प्रकृति वाले को वायु के स्वप्न आकाश में उड़ना इत्यादि मेरे साथ बहुत घटता है ये मैं खूब उड़ता हूँ आकाश में <laughs> मेरी बात प्रकृति है बात और कफ दोनों मिले हुए हैं प्रधान है उसमें इतना उड़ना इतना उड़ना परेशान हो जाते हैं कभी कभी रात्रि में <laughs> इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर चले ही जा रहे हैं उड़ते हुए चले ही जा रहे हैं उड़ते हुए तो बहुत होता है ये तो इस अब घटना तो घटी नहीं कभी भी तो फिर भावित ही तो कहा जाएगा उसको लेकिन हमने उड़ते हुए पक्षियों को देखा है वो स्मृति में है हमारे आधार उसका वही बनेगा जो हमारे पूर्व के अनुभव हैं, आधार तो वैसा ही बन जाता है तो इसलिए स्वप्न को हम अभावित तो नहीं कहेंगे वास्तविक नहीं है ये संयोगवश कभी कोई बात हमने स्वप्न में देखी और फिर प्रत्यक्ष में वो सही सिद्ध हो जाए ये मात्र केवल संयोग कहलाएगा ये वास्तविकता नहीं होती है जो बात ना उसका कभी नहीं आएगा उसका कभी नहीं आ सकता ऐसा होता है कि अलग अलग विषयों में हमने जितना थोड़ा थोड़ा जान लिया है उसमें से कुछ अंश आ गया उधर दूसरे में से कुछ अंश आ गया अब वो दोनों जुड़ गए तो एक नया स्वरूप बन जाता है लगता है कि तो हमने कभी किया ही नहीं ऐसा कभी देखा ही नहीं तो इस प्रकार की बातें आ जाती है स्वप्न में तो उसी रूप में है ये भावित बसा बस। होता बस संस्कारों का ही सारा चल रहा है ये खेल हमारा जो हम संस्कार इकट्ठे कर रहे हैं सब उसी का प्रभाव है अब यहां तो ये पूछो कि ऐसा ना हो वो कौन सा उपाय है <laughs> क्योंकि यहां तो पसंद क्या चल रहा है सारा हमारा हम प्रारंभ कहां से हुए थे वृत्ति निरोधा <laughs> यहाँ तो रोकने की बात करो जो हो गया जो हो गया अब कई जन्म हो गए इसको होते होते इसलिए होता क्यों है छोड़ो अब ये रोका कैसे जाए ये इस पर विचार करना है <laughs> तो स्वपने भावित स्मर्तव्या उसी का तो सारा आएगा ये ये सारी विधियां उसी की आनी है लेकिन यहाँ पहले ये समझा रहे हैं कि रोकना क्या है पहले ये समझा रहे हैं कि रोकना क्या है और रोकेंगे कैसे ये बाद हम बताएंगे हैं पहले किसी के सामने कोई सवाल अगर उलझन वाला है और उसको कोई गांठ लग गई है नहीं खुल पा रही है और किसी से कह भाई गांठ खोल दो कहेगा पहले दिखाओ तो मुझे कौन सी गांठ है पहले गांठ का स्वरूप तो देख लूं। मैं कौन सा है तब मैं देखूंगा किधर से खुला जाएगा ये बच्चों हाँ बच्चों को, को भी आते हैं उनके पूरे जन्म के होते हैं सारे हाँ पूरे जन्म में जन्मारी हमारे संस्कार बने हैं वो सब साथ लेकर के आया पूरा थैला अपना <laughs>. तो हो सकता है आज पहले जन्मों का हो हाँ हाँ नहीं है वो तो मैंने कहा ना वो भी है लेकिन जब हम ज्यो बड़े होते जाते हैं त्यों त्यों पिछली हमारी स्मृतियां धुंधली पड़ती जाती हैं क्योंकि नए जीवन में जो है वर्तमान जीवन में हम बहुत कुछ अपना जो नया इकट्ठा कर रहे हैं तो उसे पीछे का दबता है थोड़ा अब बच्चे ने हो तो नया इकट्ठा किया ही नहीं अभी कुछ उसका तो सारा ही पीछे का है पूर्ण रूप से है? आपने खूब देखा होगा बच्चे हंसते हैं मुस्कुराते हैं कभी चौंकते हैं कभी रोते हैं कभी कुछ करते हैं नहीं। उनके मुंह की नहीं ऐसा नहीं होता है स्वप्न सभी को आते हैं वो आता किसी को हल्के आते हैं किसी को अधिक आते हैं और उसमें यह भी होता है कि हमारा यदि खान अच्छा है हमारे विचार अच्छे हैं और हम निद्रा भी केवल एक नपी लेते हैं तो स्वप्न कम आएंगे और जो बहुत अधिक सोते हैं दिन में भी रात में भी खान पान भी अच्छा नहीं है उनको स्वप्न अधिक आएंगे और निद्रा भाई अच्छी कहलाएगी इसमें स्वप्न कम आए स्वप्न हो सकता है आपका ऐसा अनुभव उसमें कारण ये भी होता होगा शायद कि क्योंकि सर्दियों में रात्रि लंबी होती है ना तो लोग अधिक सोते हैं नहीं नहीं स्वप्न आप देखोगे आप स्वयं तुलना करना अपनी और देखना अनुपात के आपके सो, सोने का अनुपात गर्मियों में अधिक होता है कि सर्दियों में सर्दियों में लोग सुबह को देर में उठते हैं प्राय आप देखोगे परिवारों में सोते रहते हैं सात आठ बजे तक अब गर्मियों में सात आठ बजे सूर्य कहाँ पहुंचेगा नहीं सो पाएंगे वहां जल्दी उठना पड़ता है प्रकाश जल्दी हो जाता है तो इसलिए हो सकता है ये इसका समाधान हो साढ़े चार बजे है तो यहाँ फिर यहाँ तो आपको नहीं आने चाहिए सपना अधिक सर्दियों में यहाँ भी आ रहे हैं क्या उस दिन आया आया अच्छा मतलब सपने में आया कि वास्तव में आया जा? अच्छा <laughs> में तो मुझे अक्सर काटता है। चलिए तो इसको पूरा करते हैं सूत्र को वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। सपनों का नहीं।, नहीं। यदि कहीं नहीं। पर कोई संयोग ऐसा हो रहा है तो वो संयोग कहला कहता है संयोग नियम नहीं होता है ध्यान रखना संयोग नियम नहीं होता कभी अगर किसी बात का एक भी कहीं अपवाद मिल जाए वो नियम कभी नहीं बनता नियम हमेशा निरपवाद होता है तो सपने भावित स्मर्तव्या और जागृत समय अब जागने की बात करें ये सपने की हो गई जागृत समय तू अभावित इति। जागृत समय में अभावित स्मर्तव्या लेकिन हम जो ये अभी कल्पनाओं की बात कर रहे थे ये तो जागृत समय की थी तो उसको हम भावित में ही लेंगे उसको यहां इन्होंने नहीं कहा है लेकिन वो भावित के अंतर्गत आएंगे केवल स्वप्न वाली ही नहीं ये वाली भी सब क्योंकि आगे आने वाली कल्पना में बहुत रहते हैं हम अब ये जो वृत्तियां यहां तक गिनाई गई है प्रमाण से लेकर के और स्मृति तक अब इन सब वृत्तियों को समेट रहे हैं एक साथ कि सर्वाष्ट एताह स्मृतया नहीं पहले स्मृति को लिया इन्होंने कि सर्वास्ट एता स्मृतया ये सर्वाह शब्द क्यों डाला है इन्होंने कि जितनी भी स्मृतियां हैं इसका अर्थ स्मृति तो बहुत प्रकार की हो गई तो बहुत प्रकार की हैं कैसी बहुत प्रकार की है स्वयं आगे बता रहे हैं कि प्रमाण विपर्य विकल्प नित्रा और स्मृति नाम स्मृति भी साथ में आ गया इसमें इन सब के अनुभव अनुभव से प्रभवंती उत्पन्न होती है ये जितने भी स्मृतियां हमारी आ रही हैं, चाहे भावित हो या अभावित हो अब देखो ये वाक्य भी स्वयं बता रहा है ये वाक्य स्वयं बता रहा है कि अनुभव से ही हो रही है भावित भी यानी कि भावित में भी हमारे अनुभव का अंश जुड़ा हुआ है बस थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया है उसमें इधर उधर से जोड़ जाड़ के प्रत्यक्ष हाँ प्रत्यक्ष वैसा नहीं अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है अनुभव कहते ही प्रत्यक्ष ज्ञान को है लेकिन ये अनुभव होने के पश्चात भी हम जो भावित स्मृतियां अपनी उठाते हैं, हैं आगे की कल्पनाएं जो करते हैं तो वहां भावित तभी हो पाएंगी जब उनका आधार अभावित बना हुआ है पहले से उसी में हमने कुछ और अपना जोड़ लिया है बस इतना है तो उसके अनुभव से ही सारी स्मृतियां ये उत्पन्न होती हैं, और इनकी एक और विशेषता बताई कि सर्वाष्ट एताह वृत्त ये पांचों प्रकार की वृत्तियां जो अब तक गिनाई गई हैं प्रमाण से लेकर के स्मृति तक हैं सर्वाशाह वृत सुख दुख मोहात्मिका ये तीन प्रकार की हैं तीन के अंतर्गत आ जाएंगी ये या तो वो सुखात्मक होती है, है सुख स्वरूप अथवा दुख स्वरूप या मोह स्वरूप अब इनके तीनों के बता रहे हैं अलग अलग ये जो सुख और दुख मोह जिसको कहा गया है तो सुख दुख मोह क्या है ये ये क्लेश है लेकिन क्लेशों में गिनती आ रही है इनकी क्लेश कौन कौन से हैं पांच अविद्या इसमें आया सुख दुख मोह कहीं नहीं।, नहीं।, नहीं आया लेकिन वाक्य बोल रहे हैं यह ऐसा कि सुख दुख क्लेशेशु मोहाश्च क्लेश सुख दुख और मोह इनकी व्याख्या क्लेशों में करनी चाहिए अर्थात इनको क्लेश समझना चाहिए लेकिन क्लेशों में गणना की नहीं गई है इनकी तो अब उसको समझा रहे हैं कि कैसे है ये क्लेश उत्तर दिया सुखानुषयी राग ये सूत्र भी आएगा जो ज्योका दे दिया है इन्होंने कि सुखानुशयी राग राग तो क्लेश है ये तो इन्होंने अपनी गिनती की है उसमें सूत्र में राग नामक क्लेश बताया हुआ है लेकिन राग कैसा होता है तो राग का विशेषण है सुखानुषयी सुख के अनुषयी का अर्थ क्या होता है शई का अर्थ सोने वाला अनुषई पीछे सोने वाला कि पहले तू सो जा फिर मैं सोता हूं लेकिन यहां तात्पर्य है उसके आश्रित होने वाला जैसे हम जब शयन करते हैं तो कोई आश्रय होता है ना भाई बिस्तर पर हम लेटेंगे खाट बिछाएंगे तखत बिछाएंगे है? तो कोई ना कोई आश्रय होगा तभी तो लेटेंगे अब यहां राग का आश्रय क्या है हमारे अंदर जो राग नामक क्लेश की उत्पत्ति होती है आप विचार करके देखें वो राग नामक क्लेश की उत्पत्ति कब होगी वो जब होती है जब किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के साथ हम जुड़े और जुड़ करके हमने सुख का अनुभव किया हो अगर दुख का अनुभव किया है तो कभी भी राग होगा दुख का अनुभव किया है तो राग उत्पन्न ही नहीं, नहीं होगा आप किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ को ले ले कोई बहुत कड़वी चीज है खाने में लग रही है तो ये इच्छा होगी कि बार बार मुझे मिले ये कभी नहीं मिले ये होगी और मिली है तो दूर भाग जाए कोई व्यक्ति हमसे अच्छा नहीं बोलता हमारा कभी भी राग नहीं होगा उससे कि बार बार मिले हमें और हमसे बोले है? हम उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहेंगे तो राग का आश्रय कौन हुआ सुख इसलिए शब्द आया अनुशयी अर्थात सुख के ऊपर सोने वाला जैसे सुख नाम का कोई बिस्तर है उसके ऊपर राग सो रहा है तो राग का आधार है ये सुख अब क्योंकि राग क्लेश है और आधार है सुख तो आधार भी तो क्लेश ही हो गया इसलिए कहा कि सुख और दुख मोह का क्लेशों में गणना करनी चाहिए इसकी तो सुखानुषयी राग अब इसी का ठीक विपरीत हो जाएगा दुखानुषयी क्लेश अगर किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ से हमने दुख अनुभव किया है तो अब वहां पर क्लेश की उत्पत्ति होगी और इन्हीं राग और क्लेश को दो अन्य शब्दों से भी बोलते हैं प्रीति और अप्रीति आप्री। और ये जीव के स्वाभाविक धर्म ही है ये प्रीति और अप्रीति लेकिन स्वाभाविक धर्म का तात्पर्य वहां पर प्रीति करने की सामर्थ्य अप्रीति करने की सामर्थ्य अब वो सामर्थ्य दबी हुई है या उभरी हुई है ये अलग विषय है जैसे मुक्ति के काल में मुक्तावस्था हो चुकी है तो वहां पर भी प्रीति अप्रीति अर्थात प्रीति करने की सामर्थ्य अप्रीति करने की सामर्थ्य ये उसकी वहां भी है लेकिन वहां कोई आलंबन ही नहीं है जो ये उभरेंगी तो हम कहते हैं कि राग द्वेष समाप्त हो गया अब समाप्त हो गया का अर्थ क्या है उसके जो जानने की सामर्थ्य है अनुभव करने की जो सामर्थ्य है प्रीति अप्रीति की वो समाप्त नहीं हुई जैसे किसी व्यक्ति के नेत्र में चोट लग जाए और दोनों नेत्रों की ज्योति चली जाए अब उसको नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है अब देखने की जो सामर्थ्य है जीवात्मा की जीवात्मा की देखने की जो शक्ति है क्या वो भी नष्ट हो गई है वो तो है लेकिन देख नहीं पा रहा है और अगर देखने की शक्ति भी नष्ट हो जाए तो अगला जन्म जब होगा उसका जो दूसरा शरीर मिलेगा और वहां उसके नेत्र भी दे दे ईश्वर तब भी क्या देख पाएगा वो नहीं। क्योंकि वहां जड़ी खत्म हो गई है देखने की शक्ति ही नहीं रही तो ऐसा तो नहीं होता ये ठीक है यहां इस जन्म में हमारे नेत्र चले गए अगला शरीर मिलेगा तो फिर देखने लग जाएंगे ऐसे ही मुक्तावस्था में ठीक है वहां कोई आलम्बन है ही नहीं वहां राग और द्वेष उभर ही नहीं रहा है लेकिन जब मुक्तावस्था से लौट करके पुनः शरीर मिलेगा तो वहां फिर यही अवस्थाएं हो जाएंगी सारी फिर राग द्वेष उभरेंगे तो तभी तो भरेंगे कि राग और द्वेष करने की सामर्थ्य हमारे अंदर है तो इसलिए ये सारे जितने भी धर्म हैं, जीवात्मा के ये नित्य है लेकिन यहां जो बता रहे हैं कि ये क्लेश है वो इसलिए कि हमें प्रीति अप्रीति तो करनी है लेकिन प्रीति अप्रीति हम प्रीति किससे करें जिससे हमारा कल्याण हो अप्रीति किससे करें जिससे हमारी हानि हो तब तो ये प्रीति अप्रीति हमारे लिए क्लेश नहीं बनेंगे हैं फिर ये क्लेश नहीं कहेंगे इनके लिए क्लेश ये तब बनते हैं कि जहां प्रीति नहीं करनी है वहां तो प्रीति कर रहे हम और जहां हमें अप्रीति करनी है वहां प्रीति करने लगे वहां हम अप्रीति नहीं कर रहे तो इसी का नाम क्लेश होता है तो सुखानुषयी राग दुखानुषयी द्वेश और मोह पुनः अविद्या और मोह तो फिर है ही मुख्य रूप से अविद्या ही है अविद्या का ही नाम मोह रखा गया है पीछे भी जो नाम बताए थे पांच क्लेशों के ध्यान आ रहा है पीछे आ चुका है ये अविद्या अस्मिता के जो पांच नाम और बताए थे तमस मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र वहा तमस शब्द से कहा था उसको लेकिन यहां इसको मोह शब्द से भी बोल देते हैं क्योंकि अविद्या में है क्या उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान और मोह क्या है मोह ये धातु है मोह धातु से बनता है मोह शब्द और अर्थ क्या है पाणनी ने उसका वैचित्य अर्थात हम जान तो रहे हैं चितिमाने जानना वैचित्य वही वै, वै विचिति बनेगा विचिति शब्द से बनेगा वैचित्य तो चितिमा माने ज्ञान और वी और लगा दिया तो, गया तो हो गया विरोधी ज्ञान अर्थात उल्टा ज्ञान तो उल्टा ज्ञान हो गया विचिति तो उसी अर्थ को बोलता है ये मोह शब्द इसलिए तो अविद्या है। अब उत्तर दिया आगे कि ये जो सारी वृत्तियां हम बता रहे हैं अब तक ये एकता सर्वा वृत्तों निरोधव्या ये सारी वृत्तियां प्रमाण से लेकर के और स्मृति तक ये रोकनी होंगी। आप पूछे थे ना कि क्या है इसका उपाय आने लगा देखो धीरे धीरे उपाय भी अब यदि हमें योग सिद्ध करना है अपना आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार करना है तो ये सारी वृत्तियां ये सब रोकने योग्य हैं अब रोकने योग्य हैं तो पूरा पूरा रोकना और एक वृत्ति का रहना अन्यों का रोकना ये दोनों अर्थ पीछे कई बार आ चुके हैं कि जब हम संप्रज्ञात योग की बात करेंगे तो वहां पर एक वृत्ति के अतिरिक्त अन्य सारी रुकेंगी और जब असंप्रज्ञात योग की बात होगी तो सारी, सारी की सारी रुकेंगे अर्थ सब जगह लगाते रहना है साथ में और ये स्वयं ही इन्होंने ये वाक्य बोला है यदि हम यहां ये अर्थ कर लें कि लेको वाक्य तो ये आ रहा है सर्वा निरोधव्या सारी रोकनी है और सारी में हम एक भी न ले तो ये जो अगला वाक्य आ रहा है कि आसाम निरोधे सम्प्रज्ञा तो वा समाधिर भवती असंप्रज्ञातो वा, ये वाक्य बन जाएगा फिर है और इसका हम ऐसे ही अर्थ करें कि इन सबके रोकने से यानी पूरा पूरा रोकने से संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है अथवा असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है तो पूरा पूरा रोकने से संप्रज्ञात योग सिद्ध हो जाएगा नहीं, नहीं होगा नहीं। क्योंकि एक वृत्ति वहां पर अनिवार्य है तो इसलिए अर्थ वैसे ही करना चाहिए और स्वयं शास्त्रकार भी जो ये शास्त्र बना रहे हैं और हमारे पढ़ने के लिए बनाया है इन्होंने शास्त्र है अब इनके बनाए शास्त्र को हम जब पढ़ेंगे तो ये वृत्ति का प्रयोग हो रहा है कि नहीं तो वृत्ति का तो प्रयोग यहां भी हो रहा है यानी शास्त्रकार स्वयं ये चाह रहे हैं कि वृत्ति का प्रयोग करें पढ़ने वाले तभी तो पढ़ पाएंगे नहीं तो शास्त्र ही बेकार हो जाएगा ये तो स्वयं इनका व्यवहार ये बता रहा है कि यहां निरोध का तात्पर्य के जब हम एक वृत्ति मात्र रखेंगे तो उसको भी निरोध शब्द से इन्होंने कहा है और सारी रुकेगी तो असंप्रज्ञात योग सिद्ध होता है तो इस प्रकार से जो है वृत्ति निरोध जो द्वितीय सूत्र में आया था योग वृत्ति निरोध है, उसकी व्याख्या आते आते यहां तक आपकी समाप्त हुई है अब वृत्तियों का सारा बता दिया है और इसलिए पीछे मुड़कर के इन्होंने फिर उसी सूत्र में जो निरोध शब्द आया है उसको लिया है कि यहां आकर के ये वृत्तियां सारी रोकनी है और तब ये हमारे दोनों प्रकार के योग सिद्ध होंगे बस यही कक्षा समाप्त करते हैं प्रणव ध्वनि Oh